गटा। गटा। इससे नहीं, हो, नहीं हो क्यों नहीं होगा हाँ तो तो समवाय समस्या रहता है समवाय से रहता है क्योंकि कार्य नहीं होने से उसका कोई कारण नहीं होगा तो जो समवायु होगा वो सर्वदा समवायिक कारण होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है अच्छा ये बताया था कि सिर्फ द्रव्य में बोला द्रव्य कारण है द्रव्य ही होगा अच्छा कारण क्या क्या हो सकते सकते हैं हैं द्रव्य गुणा कर्म सभी हो सकता है कारण गुण और कर्म ये दोनों कारण होंगे देखिए यहाँ दिया दे तंतु संयोग और तंतु रूप अच्छा गुण द्रव्य, द्रव्य में असमवाय कारण होंगे द्रव्य में द्रव्य समवाय कारण ही होगा क्योंकि देखिए समवाय संबंध से रहेंगे दो चीज एक ही जागा में तो समवाय संबंध से जिसमें रहेंगे वो क्या होगा द्रव्य। क्योंकि द्रव्य होगा अथवा हो सकता है कि कोई गुण भी हो सकता है गुण में अगर संवाय संबंध से कोई रहेगा तो द्रव्य नहीं रहेगा इसलिए असमवाय कारण भी द्रव्य होगा ही नहीं वो हो गया अभी द्रव्य में संवाय संबंध से दो रहेंगे तो एक दूसरे का असमवा कारण हो सकता है ऐसा कहेंगे किंतु द्रव्य में संवाय संबंध से जब रहेंगे जैसे मान लीजिए कि परमाणु में दीवणु को समवाय सम्बन्ध से रहेगा और परमाणु में परमाणु रूप भी समवाय सम्बन्ध से रहेगा तभी कभी एक, एकस्मिन अर्थ समवेतम हो गए परमाणु में दियोणु को भी रहा परमाणु रूप भी रहा किंतु दियुणु को कभी परमाणु रूप के प्रति कारण होगा ही नहीं एक अर्थ में तो रहेगी किन्तु द्रव्य कभी भी गुण के प्रति कारण नहीं होगा मतलब उसी द्रव्य में रहने वाला ऐसा होगा नहीं कभी और दूसरा है कि एक ही द्रव्य में दो द्रव्य समवाय से रह जाएंगे ऐसा भी नहीं होगा एक ही द्रव्य में दो द्रव्य परमाणु में द्वन को रह गया कपालों में घट रह जाएगा कपालों में और कोई द्रव्य समवाय समुज से रह जाएगा नहीं रह पाएगा तो इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कारण वहां नहीं घट पाएगा एक स्थान पर रहते हुए इसलिए गुण कर्म ये दोनों ही असामवा कारण होंगे इसको न्याय में कहीं दिया ना कहीं सद टीका में विचार मतलब यहाँ नहीं है नेत्र विचार करके कर अच्छा हम जब तंतु संयोगों को पटका असमवाय कारण कहेंगे कार्य कौन होगा पट यहाँ कौन सा लक्षण लेंगे प्रथम कार्य सही आकस्म अर्थ है और जब तंतु रूप को पट रूप का असमवाय कारण कहेंगे कारण है न सर अवयवी रूप के प्रति अवय अवयवी गुण कोई भी गुण हो अवयवी गुण के प्रति अवय गुण यह असमवा कारण होगा द्वितीय लक्षण के अनुसार अवयव गुण तंतु रूप पट रूप के प्रति कपाल रूप घट रूप के प्रति तो कपाल रस घट रस के प्रति अवयव का गुण अवयवी गुण के प्रति सर्वदा असामवा कारण होगा द्वितीय लक्षण के अनुसार कारण <Coughs> <Coughs> सह के द्वारा और कार्य सह कहने से अवयव का जो संयोग वो अवयव के प्रतिकारण होंगे अवयव संयोग कपाल का संयोग तंतु का संयोग ये सब कार्यों के प्रति कारण असमय कारण हो जाएंगे कारण में सह हो गया तंतु रूप पट रूप का असमय होगा तो वहां कार्य हो गया पट रूप तो हम किंतु लक्षण कहते हैं कारण न सह जो रहेगा कारण के साथ जो रहेगा तो कारण के साथ जो रहेगा वो कारण के साथ वो किसका कारण है पहले ये शंका होगा कहीं कार्य का कारण होगा तो पट रूप अगर कार्य है तो उसका कारण तो उसका कौन सा कारण कहते हैं कारण पट रूप का समवायिक कारण हो जाएगा पट hmm. तो कारण सह कहने का अर्थ पटे सह यहां तक पहुंच जाएंगे पटेनसह एकस्मिन सहे को पहले खोजना पड़ेगा ये पट कहाँ रहता है हम जो कहेंगे पटेनसह न सहे एकस्मिन अर्थ है क्योंकि कारण न सह एकस्मिन अर्थ पटे न सहे एक से पट कहां रहेगा तंतु में? तो में वहां और जो रहता है और कार्य के प्रति कार्य कौन है पट रूप के प्रति कारण होगा तंतु में रहेगा और पट रूप के प्रति कारण होगा और केवल तंतु रूप ही होगा रहेगा तंतु में और कारण होगा पटु रूपों के प्रति तो तंतु रूपो ही होगा स्वामी जी ये जो गुण के जो चौबीस गुण जो, जो, जो बताए थे इसमें कौन कौन से कार्य रूप होंगे कौन कौन से नहीं होंगे कार्य गुण जैसे रूप हो गया कार्य हो गया तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न संस्कार ये सारे कार्य हो सकते हैं सारे कार्य होंगे किंतु तो सर्वदा नहीं कहीं नित्यगत नित्य हो जाएंगे आकाश का संख्या नित्य है परमाणु का जल परमाणु का रूप नित्य है रस नित्य है कहीं नित्य हो जाएंगे किंतु तो सभी कार्य हो सकते हैं चौबीस का चौबीस सभी कार्य हो सकते हैं तो इन कार्यो का जैसे संयोग कार्य है उसका कारण हो गया और रूप का कारण समवाहिक क्या शब्द व्यवहार करते हैं संयोग हो गया है कि गुण आगे शब्द आप व्यवहार के कि उसका कारण हो जाएगा समवाही कारण इस वाक्य का क्या अर्थ है संयोग का जो कारण होगा वो समवाहिक कारण होगा ये वाक्य का अर्थ आप क्या कहना चाहते है इसके जरा संयोग का जो कारण अर्थात तो घट भूतल संयोग हुआ तो संयोग एक गुण हुआ वो भी घट भूतल का जब हम संयोग करते हैं ये संयोग गुण कहां उत्पन्न होगा घट में और भूतल में तो उन, ये जो संयोग का समवायी कारण हो जाएंगे घट भूतल तो कारण का अर्थ सर्वदा समवायी कारण होगा ऐसा कोई बात नहीं कारण तीन प्रकार के हो सकते ना उसका असमवायिकारण उसका निमित्त कारण देवदत्त तो हो जाएगा आपका प्रश्न आगे क्या है संयोग का समवायिक कारण द्रव्य होंगे आगे और कितने, कौन कौन से का वो तो सब जैसे विचार होगा जहाँ देखना पड़ेगा वो भी उसका सब लिस्ट कहाँ होगा वो जैसे जैसे विचार जहाँ आएगा आप लोग विचार करके देखिए फिर शंका होगा तो फिर विचार करेंगे ऐसा तो कोई लिस्ट नहीं है उसका तो है उसमें तो एक के तो तो सह तंतु तंतु तंतु संबंध से कार्य भी में रहेगा और वहाँ और कोई रहेगा जो कि पट के प्रति कारण होगा तंतु संयोग तंतु बाकी रहेंगे बहुत सारे किन्तु पट के प्रति वो सब कारण नहीं होंगे तंतु संयोग हो तो ही कारण होगा तो इसलिए वही असम कारण होगा तंतु तंतु हम काम असमिकोजते हैं हम कारण खोजते हैं तो जो कारण होगा उसको असमवाई कारण कहेंगे वहां तंतु रूप असक अंध सब रहेंगे तंतु में किंतु वो सब कारण नहीं होते हैं अच्छा पदकृत्य में कार्य न वा सह एक अर्थे समवेतवे सती और एक देना पड़ेगा आत्म विशेष गुण भिन्न सती यणम तो तद असमी कारण ये एक जोड़ दिए इसको आगे कहते हैं पदकृत्य तो पहले मूल में दिया था कार्य न वा सह एकस्मिन अर्थे समवैतत्व सती दर कारणम असमय कारण ये तो मूल हो गया इसी को भी पदकृत्य देते हैं अगर हम कार्यण सह नहीं कहेंगे जो दो उदाहरण दिया मूल में कौन सा में जाएगा नहीं लक्षण कार्यण सह नहीं कहेंगे तो, तो, तो पट में वो जाएगा नहीं अव्याप्ति हो जाएगा उसी को कहते तंतु तो संयोगादो अव्याप्ति वारणा कार्यण सह और कार्यण सह नहीं कहेंगे तो तंतु तो तो संयोग में लक्षण जाएगा नहीं इसी प्रकार के अगर कारण सह नहीं कहेंगे तो लक्षण कहाँ नहीं जाएगा तंतुरूप में वो असम कारण है लक्षण जाना चाहिए तो कारण सह नहीं कहने से वहां लक्षण जाएगा नहीं तंतु रूपा दो अभ्याप्ति अभ्याप्ति हो रहा है लक्षण नहीं जा रहा है ये दोष वारण करने के लिए कारण है अभी आप लक्षण में आत्मविशेष गुण भिन्न सती एक जोड़ दिए इसको क्यों जोड़े तो कहते हैं कि देखिये टिप्पणी दो कार्य न एक अर्थ समत्व तो सत्य कारणम ये लक्षण अगर करेंगे विशेष गुणे अतिव्याप्ति न तो कारण सितीय अंश को लेकर के विशेष गुण में अतिव्याप्ति नहीं होगा प्रथम लक्षण को लेकर के अतिव्याप्ति हो जाएगा इसलिए आप आत्मविशेष विशेष भिन्न तो कहते हैं कैसे अतिव्याप्ति होगा उसको दिखाते हैं आत्मनो नित्य से कारण से अप्रसिद्धे तो आज पंक्ति देखिये आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा किस समझ से समवाय से और आत्मा में इच्छा भी उत्पन्न होगा किस समझ से? से और समी इच्छाती यतते करोती ये उनका नियम है ज्ञान होने के बाद इच्छा होगी सर्वत्र नहीं है ज्ञान होने के बाद ये मधिष्ट साधन इष्ट तो साधन ज्ञान होने से इच्छा होगी तो अभी ज्ञान होने के बाद इच्छा हुआ और ज्ञान इच्छा के प्रति कारण हुआ और ज्ञान अभी इच्छा हो गया कार्य कार्य न सह एक अर्थ है ये इच्छा रूपों का कार्य कहा रहेगा आत्मा में वही ज्ञान रहा समय से और ज्ञान इच्छा के प्रति कारण हुआ तो ज्ञान हो जाएगा असमवा कारण इच्छा का इसी प्रकार की इच्छा होने के बाद आगे प्रयत्न करेगा प्रयत्न हो जाएगा कार्य और इच्छा समवाय संबंध से वही रह करके प्रयत्न के प्रति कारण होता है तो प्रयत्न भी असमिक कारण बन जाएगा इच्छा का तो कहीं हो जाएगा कृति तो कहींगे हो जाए कहेंगे वहां ये ज्ञान अथवा इच्छा को असमवाई कारण नहीं माना जाता है क्योंकि ये जो ज्ञान और इच्छा ये विशेष गुण है जब भी आत्मा में कोई भी गुण उत्पन्न होगा तो आत्मा मनो संयोग होना पड़ेगा आत्मा मनो संयोग नहीं होगा तो आत्मा में कोई गुण उत्पन्न नहीं होगा नया एक लोग कहते मुक्त जो हो जाएगा उसका आत्मा मनो संयोग मुक्त का आत्मा मनो संयोग रहेगा नहीं रहेगा आत्मा नित्य है जी <slang gotta Flow> है है जी और मन जो है वो परिच्छि परिमाण वाला है इसलिए आत्मा का संयोग मन के साथ रहेगा बद्ध अवस्था में रहेगा ना मुक्त अवस्था में रहेगा <अदधीणी> रहेगा तो संयोग तो रहेगा रहने पर भी वो संयोग और उसमें गुण का उत्पन्न नहीं करवा पाएगा क्योंकि अदृष्ट नहीं है अदृष्ट होने से आत्मा में ये सब गुण उत्पन्न होंगे तभी आत्मा मनो संयोग ये जो कि सर्वदा रहने वाला है और संयोग ये सामान्य गुण है विशेष गुण है, है। तो ये रूपम गंधव रस स्पर्श स्नेह सांसिदिको द्रव बुद्धिदि भावनाता शब्दों वैशिषिका गुण है उसमें संयोग नहीं है संयोग सामान्य गुण है तो आत्म मनो संयोग होने पर आत्मा में ज्ञान इच्छा प्रयत्न इत्यादि होंगे तो आत्मा में इच्छा के प्रति ज्ञान भी कारण हो रहा है और आत्म संयोग भी कारण हो रहे है ये दोनों हो सकते हैं अभी दोनों असामयिक कारण का लक्षण जाएगा उधर अभी जो आत्म मनोसंयोग सामान्य गुण है और ज्ञान विशेष गुण है अभी सामान्य और विशेष ये दोनों में किसको लेना है संभवती लघु गुरु गुरु तो जहाँ लघु संभव है गुरु को क्यों लेंगे सामान्य और विशेष ये दोनों में लघु कौन है विशेष लघु होगा सामान्य सामान्य लघु होता है विशेष के लिए चर्चा करते करते अब थक जाएंगे सामान्य कोई महात्मा जी आए हैं कहीं महात्मा जाइए भंडारण भजन कर लीजिए कोई बात नहीं विशेष आएगा तो मुश्किल तो विशेष सर्वदा गुरु होता है सामान्य सामान्य है तो सामान्य लोगो तो जहा आत्मन संयोग सामान्य गुणों को लेकर के असमिक कारण हो सकता है आप ज्ञान इच्छा इत्यादि विशेष गुणों को क्यों लेंगे तो इसलिए ज्ञान इच्छा इत्यादि ये सब असमवा कारण नहीं होते हैं। किंतु तो लक्षण जा रहा है इसलिए आपको कहना पड़ेगा आत्म विशेष गुण भी न पेशों का अधिक अपेक्षा गुरु अल्पापेक्षा अंतरंग में कहते हैं ना इसपे अल्पापेक्षा लघु लघु अर्थात छोटा ना छोटा क्यों कहते हैं अपेक्षा कम अपेक्षा अधिक होने से गुरु विशेष ये संयोग आत्मा संयोग इसको असामभाविक कारण माना जाता है क्योंकि ये सामान्य गुण है अभी आत्मन संयोग को असंवाहिक कारण मानने से ज्ञान इच्छा इत्यादि को असमवाही कारण नहीं माना जाता है क्योंकि विशेष गुण है तो उसमें किंतु लक्षण जा रहा है इसलिए विशेष गुण भिन्नत्व सती ऐसा कहेंगे ठीक है मैं देखिए जो टिप्पणी इच्छाम प्रति ज्ञानम निमित्त कारण अतः तो इच्छात्मक कार्य सह एक अधिकरण अधिकरण कौन हो जाएगा आत्मा आत्मी समवाय वर्तमानस्य से निमित्त कारणात्मक ज्ञान ज्ञान निमित्त कारण है समवाय समय वही आत्मा में रहेगा जहाँ इच्छा रूप का कार्य हुआ होकर के इच्छा प्रति असमवाय कारण तो आपत्ति असमवाय कारण ये हो जाएगा तद वारणा तद उपादान आत्म विशेष गुण भिन्न सती ये देंगे तो इसको किन्हीं लिख करके रख लेना है यहाँ तो जो ऊपर में आत्म विशेष गुण भिन्न सती पदकृति में दिया आत्म विशेष गुण है अतिव्याप्ति वारणा है आत्म विशेष गुण भिन्न सती वहाँ थोड़ा लिख सकते हैं आत्म मन ना ना कारणम सत्य नीचे लिख दीजिए थोड़ा जागा है ना अत्र लिख सकते हैं अत्र आत्म मन संयोग असमवाई कारणम संयोगवा कारण खंडाकार देकर कर दे कर, दे कर सकते हैं सामान्य गुणत्थ ये सामान्य गुण है और जहां पहले दे देना आत्म विशेष गुण है अतिव्याप्ति वारणा है तो आत्म विशेष गुण दिया है तो विशेष गुणों को थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए ताकि बुद्धि में आ जाएगा ये तो विशेष गुण है और आत्मा मन संयोग जो है वो सामान्य गुण है नहीं तो विशेष गुणों को ऊपर लिख दीजिए गुरु और सामान्य गुण जहाँ लिखे आत्मा मन संयोग असमवा कारण है सामान्य गुणत्वात् तो सामान्य गुणत्व क्या आगे लिख दीजिए लघुत्वात्ष गुण जो है गुरु है सामान्य गुण लघु है तो ये स्पष्ट हो जाएगा ठीक अभी कहते हैं कि कार्य कारण वह एक अर्थ सम्वे सदी कारण होना पड़ेगा तभी असम कारण कहेंगे <coughs> अगर नहीं कहेंगे तो ये तंतुगंध तंतु, तंतु रूप ये, ये समय अतिव्याप्ति होगी पटक के प्रति तंतु संयोग असमवा कारण होता है किंतु तो तंतु में तंतु रूप और असगंध भी रहते हैं तो कारण नहीं कहने से वो समय अतिव्याप्ति हो जाएगा कहते हैं वो सब तो हो जाएगा किंतु वो सब कहीं ना कहीं हो सकते हैं कि जो तंतुक रूप तंतु है वो पट रूप के प्रति असमिक कारण जो तंतुगंध है पट गंध के प्रति असमिक कारण वो तो सब कहीं ना कहीं असमय कारण हो सकते हैं लक्षण गया तो क्या हानि हो गया इसलिए पदकृत्य विशेष भारणा कारण नीति ये विशेष भी कहीं रहेगा नित्य द्रव्य में समवाय समय रहेगा तो उसमें भी लक्षण चला जाएगा क्योंकि कार्य न सह एकस्मिन अर्थे समवे तम विशेष भी समवाय सम्बन्ध से रहेगा कार्य न सह आकाश में विशेष रहेगा आकाश में शब्द उत्पन्न होगा समवाय सम्बन्ध से तो कहेंगे कार्य न सह शब्दे न सह एक अर्थ आकाश से समवाय संबंध विशेष तो वो भी अभी कहेंगे वो असमवाय कारण बन जाए तो किन्तु ये जो विशेष होता है किसी का कोई कारण नहीं होता है इसलिए विशेष वाराणाया दे दिया नहीं तो कह सकते थे तंतुगंध वारणाया दे, दे, दे सकते थे विशेष वारणा कारण तीन नंबर टिप्पणी कार्य वो विशेष गुण है ना जब हम आत्म मनो संयोगों को समवायिकारण मान सकते हैं और आत्मा मनो संयोग एक सामान्य गुण है संयोग असमवाय कारण असमवा कारण तो हम आत्मा मनो संयोग इसको भी मान सकते हैं और ज्ञान को भी मान सकते हैं इच्छा के प्रति इच्छा आत्मा में उत्पन्न होगा अभी आत्मा में ज्ञान भी है और आत्मा में मन संयोग भी है तभी तो जो आत्मा में उत्पन्न हुआ इच्छा उसके प्रति असंभा कारण अभी हम ज्ञान को कहेंगे ना संयोगों को कहेंगे ये दोनों हो सकते हैं तो कहने से हम ज्ञान को नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो विशेष गुण है संयोग सामान्य गुण है जहां लघु में कार्य चलेगा वहां गुरु को क्यों लेना है जो ज्ञान हो गया गुरु है ना विशेष गुण है और जो संयोग है वो सामान्य गुण है तो सामान्य में जब कार्य चलेगा तो विशेष को क्यू लेना है दोनों ही हो सकते हैं लक्षण तो इसलिए हमको सामान्य को लेना है विशेष को नहीं लेना है तो विशेष को नहीं लेना है तो उसको हटा देने के लिए भिन्न कहते यहाँ तर्क वही है की संभवती लघु गुरु तो दबाव आप जहाँ लघु को लेकर के कार्य सिद्ध हो सकता है गुरु को क्यों लेंगे नहीं लिया जाएगा कभी कभी जैसे गुरु तो अगर लघु कोई मिल रहा है तो लघु को लेना है क्यों गुरु को लेना है नहीं तो लघु मिलेगा नहीं लेना पड़ेगा और क्या करेंगे संभव लघु गुरु तो दबाव है लघु संभव है तो गुरु क्यों लेना है और लघु नहीं है तो कैसे नहीं लेना ही पड़ेगा लेना पड़ेगा देखें देखें देखें। वो ये जो जो इतने गुणों को विशेष गुण कहते हैं तो हाँ, मतलब ये वहाँ पंद्रह गुणों ये क्या है ये वैशेषिक इसको यहाँ विचार नहीं आया है ये थोड़ा मुक्तावली में थोड़ा विचार इतना भी स्पष्ट नहीं दिया एक बार ये प्रश्न का हम लिख करके रखा था मैं आज उसको देख करके स्पष्ट करके कल बताऊंगा ये पन्द्रह गुण क्यूँ विशेष कहते हैं तो भी तो क्या विशेष से उनको हाँ तो क्यों विशेष है? हाँ, है मतलब पंद्रह विशेष कहा गया बाकी को सामान्य कहा गया वो मैं थोड़ा मतलब स्पष्ट करके बता दूंगा मैं देखा नहीं उसका लिखकर रखा रखा जो विशेष का कारिगा था ना रूपम गंधोर स्पर्श तो इतने को क्यों विशेष कहते हैं बाकी को क्यों नहीं कहते आप कह सकते हैं कि संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग ये पांच सामान्य गुण है क्यों कहेंगे नवद्रव्य वृति ठीक है नवद्रव्य वृति हो गए सामान्य हो गए ये हम एक तर्क हुआ किंतु ये पांच को छोड़ करके और भी चार है जिसको आप सामान्य कोटि में डाले हैं तो गुरुत्व इत्यादि को तो ये गुरुत्व भेग मतलब ये क्यों सामान्य में जाएंगे ये तो नवद्रव्य वृत्ति नहीं है तो इसके लिए कुछ तर्क है अभी देखा किंतु संख्या इत्यादि संख्या परिमाण पृथक तो संयोग विभाग ये तो नवद्रव्य वृत्ति होने से सामान्य हो जाएंगे ये तो एक तर्क है अच्छा आगे तद उभय भिन्नं कारणं निमित्त कारणं कारण तो तो उभय कारणं यथा पटस्य तद उभय कारण होगा उसको सब निमित्त कारण कहते हैं जितना भी हो कोई भी किसी में भी कारण तो सिद्ध हो जाएगा कार्य नियत तो पूर्व पूर्ववृत्ति सिद्ध कर लेंगे तो उसको निमित्त कारण में ले सकते हैं यथा तूरी बैमादिकम पटस्य पटके प्रति तंतु संयोग असमवाय कारण तंतु समवाय कारण उसको छोड़ करके बाकी जो भी है तूरी बेम ये सब जितने वो सब निमित्त कारण में हो जाएंगे टीका में तद भिन्नम कारणम निमित्त कारणम इति थे समवाही असमवाय कारण वारणा तद उभय भिन्नम खाली कारणम निमित्त कारणों को समवाय में लक्षण जाएगा तद तो उभय भिन्नम हम कह देंगे कहते विशेष साधु अतिव्याप्ति कारण है तद तो उभय भिन्न करने से घट भी है तो किंतु विशेष कहते हैं विशेष किसी के प्रति कारण नहीं होता है, है। कैसे हो हो तो तो वो मतलब पटके प्रति तद तो उभय भिन्न पट का कारण असमवाय कारण से भिन्न है घट। तो उसके उसमें लक्षण जाएगा आप खाली कहेंगे तद उभय भिन्नम निमित्त कारणम तो समवाय असमवाय कारण भिन्न घट भी है पट तंतु संयोग मतलब तंतु तंतु संयोग भिन्न घट है जो कि पट का निमित्त कारण बन जाए तो इसलिए कारण कहना पड़ेगा तो कारण कह सकते थे आपको घटादो अतिव्याप्ति आप कह सकते थे क्यों विशेष में कहते हैं घट किसी के प्रति कारण हो सकता है निमित्त कारण घट जलधारण के प्रति निमित्त कारण हो सकता है इसलिए घटा आदि को वारण क्यों करेंगे घट तथा भिन्न निमित कारण है इसलिए कहते हैं विशेष में वारण करने तंतु से तंतु से तंतु से तंतु के लिए तंतु कपाल नहीं पट है ना इसलिए तंतु कपाल संयोग सम्वाई तो सम्वाई हो भ्रति, भ्रति तो उस लगते ये जो तद तो उभय भिन्न कारण पद नहीं कारण पद अगर नहीं देंगे घट उसमें कार्य में भी जाएगा आगे तद तो एत त्रिविध कारणम मध्ये यद असाधारण कारणम तदेव कारणम ये तीन प्रकार के जो कारण हो गए समवाय असमवाय निमित्त इसमें जो असाधारण कारण उसको कारण कहेंगे ये कारण का इस प्रकार के सामान्य लक्षण दे दिया असाधारण तो ये असाधारण का निर्वचन फिर कैसा होगा क्योंकि असाधारण तो कपाल भी है असाधारण तो कपाल संयोग भी है इसलिए अर्थात तो कुछ मान्यता बना करके रखते हैं जो समवायी और असमवायी कारण होगा तो इनको कारण कुटी में प्राय श नहीं लेते हैं, लक्षण तो जाएगा उसमें तो पहले आया था असाधारण कारण तो कहते हैं असाधारण कारणमकरण पहले कारण कहने से तीन आ तो वो तीनों के बीच में जो असाधारण है उसी को ही कारण लेंगे तो तीनों के बीच में असाधारण कपाल भी हो सकता है कपाल संयोग भी असाधारण असाधारण है जो सबके प्रति कारण नहीं है जो साधारण नहीं है तो कपाल संयोग भी असाधारण है कपाल भी असाधारण है और दंड को दंड भी असाधारण है चक्र भी कुलाल अभी सब है कहते हैं यद असाधारण कारण कहते सभी तो असाधारण कारण है तो इसलिए सभी क्या कारण हो जाएंगे कहते कुछ मान्यता रखे हैं इसको मानेंगे उसको नहीं मानेंगे तो उस इस प्रकार कैसे को तो असाधारण कारण अनुसार जहां जैसे वो मान्यता बना करके रखे हैं नहीं तो इतना लक्षण कहेंगे ये कपाल में जाएगा नहीं जाएगा जाएगा तीनों में जाएगा सभी में जाएगा में तो सभी तो असाधारण है तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि जो अव्यवहित तो पूर्व क्षण में आवश्यक है अव्यवहित तो पूर्वोक्षण में दंड भी चाहिए कपाल भी चाहिए हो चाहिए तो वर्ष में वो सब भी चाहिए तो इसलिए वो तीनों में जाएगा लक्षण तो जाएगा सर्वत्र तो आगे और इसमें कुछ नहीं है खंडन इत्यादि में थोड़ा ऐसे विचार दे करके कहते हैं आपका सारा लक्षण कोई नहीं है घटेगा नहीं ये तीनों में जाएगा तो वहां थोड़ा अधिक विचार इसके ऊपर दिए हैं मुक्तावली में भी इसे अधिक नहीं दिया में कारणात् करणत्व घटकम कारणम उपदर्शितम् क्योंकि करण का घटक में असाधारण कारणम करणम कहा गया हम कर्ण क्यों लाए क्योंकि हमको प्रमा का करण का आवश्यक था कर्ण पूछा तो वहां घटकत्व न कारण आ गया इसलिए तीनों प्रकार के कारणों का कथन करना पड़ा अभी कहते हैं कि यस्मात्णा तो क्यूँकी करण तो का घटक कारण ऐसे कहा गया था इसलिए तस्मात्लिए साधक मध्ये साधक का त्रिविध कारण मध्य यत तो साधक तदेव तदेवकरण तीनों कारण का बीच में जो साधक तम होगा उसी को करण कहेंगे इति कर्ण प्रपंच प्रछट गया इति करण प्रपंच प्रपंच होगा ना प्र है ना क्या आगे हाँ प से पहले प्र लिखना पड़ेगा कर्ण प्रपंच अच्छा तो ये जो खाली असाधारण कारणम कह देंगे तो सभी में जाएगा इसलिए कहेंगे व्यापार तो साधारणम करना व्यापार तो साधारणम कारणम करण कहेंगे तो ये जो कपाल हुआ ये व्यापार वाला नहीं हुआ तंतु संयोग ये भी व्यापार वाला नहीं हुआ मतलब कपाल संयोग कपाल संयोग स्वयं व्यापार हो गया वो व्यापार वाला नहीं हुआ तो इसलिए नबे न्याय के व्यापार बद साधारणम कारणम करणम को उसे ये दोनों कट जाएंगे कपाल व्यापार कपाल कटेगा नहीं कपाल संयोग कट जाएगा क्योंकि कपाल संयोग व्यापार वाला नहीं है उसमें व्यापार है किंतु कपाल जो है वो व्यापार वाला है क्योंकि उसमें कपाल संयोग व्यापार बन रहा है तो इसलिए व्यापार बद असाधारण कारणम करणम कहने से कपाल और सं तो कट जाएगा किंतु कपाल में जाएगा लक्षण एक में जाएगा कारण में सर्वदा जाएगा क्योंकि कारण में व्यापार होगा ना संयोग उसे आगे कार्य बनेगा इसलिए जो समवाही कारण होगा वो व्यापाराबद्ध होगा वो असाधारण होगा हो कारण में तो लक्षण जाएगा लक्षण उसमें जाएगा वो तो है वो तो मानते है अच्छा तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणं करण प्रत्यक्ष तत्र अर्थात तत्र तत्र पदकृति में देते हैं प्रमाण चतुष्टय मध्य जो चार प्रमाण हो गया चार प्रमाण कौन कौन है शब्द तो ये चार के बीच में प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कर्ण होगा उसको प्रत्यक्ष कहेंगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान ये जो प्रत्यक्ष ही वो प्रमा है प्रत्यक्ष ज्ञानम सरण है उसका जो कर्ण होगा वो प्रत्यक्ष ये जो द्वितीय प्रत्यक्ष है वो प्रमाण है क्योंकि प्रत्यक्ष शब्द प्रमा प्रमाण विषय तीनों में वार होगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो प्रत्यक्षम छ ज्ञान उसका जो करण होगा उसको प्रत्यक्ष कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण का कर्णों को प्रत्यक्ष कहेंगे खाली करणम प्रत्यक्ष कहेंगे दंड भी प्रत्यक्ष हो जाएगा दंड भी प्रत्यक्ष करण हो जाएगा इसलिए कहेंगे ज्ञान करण प्रत्यक्षम खाली करणम कहेंगे तो दंड में अति होगा आगे पदकृति में दे दिया दंडाधिवार ज्ञान ठीक है अभी कहेंगे ज्ञान करण प्रत्यक्षम क्या होगा अभी ग्यान ग्यान अनुमान आदि में भी जाएगा वो सभी ज्ञान करण है अनुमान उपमान शब्द उसमें जाएगा इसलिए कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण होगा अनुमान आदि वारणा है प्रत्यक्ष इंद्रियार्था जन्यं जन्यं ज्ञानं ज्ञानं चेति चेति इंद्रियस्य तय सन्नीकर्ष इंद्रिस्थ से तोर सन्नीकर्ष तस् इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष संबंध होने पर जो ज्ञान होगा उसको प्रत्यक्ष कहेंगे अर्थात इंद्रिय व्यवहार होने पर जो ज्ञान होगा उसी को ही प्रत्यक्ष कहेंगे तो द्विविधम बीच में दिया है वो न्यायदिनी का समय विचार करेंगे तो द्विविधम निर्विकल्पक सविकल्पक सत्यक्ष ज्ञान है एक निर्विकल्प का होगा एक सविकल्प को का जिसमें कोई विशेष प्रकार आ जाएगा घट ज्ञान हुआ घटत्व विशिष्ट घट ज्ञान होता है ये सब विकल्प ज्ञान हो जाएगा घटत्व विशिष्ट घट होने से पहले आपको घट ज्ञान होना पड़ेगा जिसमें घटत्व विशिष्ट नहीं है क्योंकि संबंध ज्ञान होने से पहले संबंध रहित संबंधी का ज्ञान चाहिए क्योंकि संबंध कहेंगे तो पहले किसका संबंध उसका ज्ञान पहले चाहिए क्योंकि वो हो जाएगा कारण कारण पूर्वोक्षण में रहना पड़ेगा संबंध होगा कार्य द्वितीय क्षण में होगा तो कार्य से पहले द्वितीय क्षण में अर्थात संबंधी को पहले रहना पड़ेगा अभी घट के साथ घटत्व का संबंध होगा तो उससे पहले घट को रहना पड़ेगा जब संबंध नहीं हुआ है जिस समय में घट में घटत्व का संबंध नहीं है उसको घट ऐसे अर्थात सविकल्प को नहीं कहा जाएगा वो ज्ञानों को क्योंकि अभी उसमें घटत्व प्रकार नहीं आया है उस प्रकार ज्ञान को निर्विकल्प कहेंगे तो वो निर्विकल्प अगर है उसमें अगर घट बोल करके ऐसा पता नहीं चलेगा फिर घट निर्विकल्प पट तो निर्विकल्प ये कैसे पता चलेगा तो कहेंगे घट बोल करके ये भिन्न ज्ञान होगा कि तो जो घटत्व विशिष्ट घट होने से जिस प्रकार घट का ज्ञान आता है सविकल्प इसी प्रकार की नहीं है ज्ञान का एक विषय है क्योंकि निर्विषय ज्ञान नहीं होता है तो ज्ञान का विषय तो घट बनेगा किंतु कैसा घट कहते हैं घटत्व तो रहित तो घट इसको कहा जाएगा निर्विकल्प का ज्ञान कंबुग्रीवादिमान आएगा किंतु ना कंबुग्रीवादि महत्व तो इस प्रकार की एक संबंध है उस समय में नहीं आएगा तो देखेसे, देखेसे। वो घट जो निर्विकल्प ज्ञान होता है वो निर्विकल्प का ज्ञान अनुभव में नहीं आएगा तो इसीलिए उसके बारे में और कुछ बात नहीं करेंगे वो लोग कहेंगे वो होता है किंतु तो हमको पता नहीं चलता तो हम उसको दूसरों से भिन्न कैसे करेंगे कोई आवश्यक नहीं है वो तो खाली अर्थात शास्त्र से विचार करके निर्णय करते हैं वो होता है नहीं होता है तो ये नहीं हो पाएगा तो भी क्योंकि उसका अनुभव नहीं होता जब भी अनुभव हुआ था घटो तो विशेष घटक हो गया पदकृत्य में इति इंद्रियम चक्षुरादिकम चक्षुरादिकक्षु स्रोत्र घ्राण रचना इत्यादि आदि अर्थो घटादि तय हो सन्निकर्ष सन्निकर्ष कौन होगा कहते हैं कि इंद्रिय के साथ घट का संयोग सन्निकर्ष हो जाएगा जा? इंद्रिय द्रव्य है घट द्रव्य है संयोग सन्निकर्ष तद जन्य ज्ञानम तो इंद्रिय अर्थस्त इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ हो तय हो गया तस्मात्म तो आप फिर इंद्रियाार्थ सन्निकर्ष जन्यम प्रत्यक्षम इतना कह दीजिए तो ये क्यों फिर ज्ञानम कहते हैं जो इंद्रियाार्थ सन्निकर्ष जन्यम प्रत्यक्षम ये प्रत्यक्षम प्रमाण है प्रमा है प्रमा है इसलिए ज्ञानम कहते हैं तो पक्षी है कहते हैं ज्ञानम क्यों कहते हैं सन्निकर्ष जन्य जो है वो तो प्रमा ही है इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से कुछ नहीं होगा अधिक तब तो सिद्धांतिक कहता है कि सन्निकर्ष ध्वंस भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सनिकर्ष जन्य इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष हुआ संबंध हुआ वो संबंध फिर नाश होगा तो उसमें अति व्याप्ति होगी इसलिए ज्ञानम पद कहना पड़ेगा सन्निकर्ष ध्वंस वारणाय ज्ञानमिती तो ज्ञान नहीं कहेंगे तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस में जाएगा वो भी सन्निकर्ष जन्य है प्रतियोगी जो है वो ध्वंस के प्रति कारण होता है प्रतियोगी नहीं है तो ध्वंस किसका होगा तो सन्निकर्ष ध्वंस में अति व्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञानम तो अगर ज्ञानम कहना पड़ेगा खाली कह दीजिए ज्ञानम प्रत्यक्षम कहा लक्षण जाएगा अनुमिति इत्यादि में जाएगा अनुमित आदि वारण आये इंद्रियाार्थ सन्निकर्ष इत्या अभी पूर्व पक्षी कहता है कि इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान होगा और उसको प्रत्यक्ष कहेंगे जब ये चक्षु दोष के चलते जब उपनेत्र उपनेत्र चश्मा जब आ गया अभी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ नहीं हुआ और आगे कहते हैं कि जब गंगा जी का ये रामजुला में खड़े होकर देखेंगे और बड़े बड़े मछली पूरा दिखते हैं पानी में तब तो अभी चक्षु और जो मत्स्य उसका बीच में जल है तो कैसे अभी चक्षु और मत्स्य का बीच में संबंध कैसे होगा बीच में जल है तो इंद्रिया सनिकर्ष नहीं हुआ तो उसको आप प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे तो पूर्व ये दोनों कह रहे हैं ननु स्वपनेत्र चक्षुषा उपनेत्रेण सह जो स्वपनेत्र चक्षु तेना चक्षुसा कथम पदार्थ ग्रहणम कैसे पदार्थ ग्रहण होगा क्यों क्या हानि है तो चक्षु स उपनेत्र पदार्थेना न पदार्थिकर्ष अभाव चक्षु उपनेत्र के द्वारा निरुद्ध हो गया आवृत्त हो गया होने से पदार्थ के साथ चक्षु का सन्निकर्ष नहीं हो पाएगा तो ये एक दोष दे दिया उपनेत्र चक्षु होने से पदार्थ का ग्रहण नहीं होगा और तो दूसरा है कि उपनेत्र चक्षु नहीं है प्रथम बात स्वच्छ जाह्ह भी सलीला अवृत चक्षुसा ग्रहण अर्थात तो ये जो पदप्रित कार है वो अर्थात तो गंगा जी दर्शन उनको उस समय में हुआ था वो तो लिख रहे हैं स्वच्छ जाह्हवी सलीलावृत मत्स्यादे तो गंगा जल में जो मत्स्य ये चक्षु के द्वारा कैसे ग्रहण होगा इतनी चेत कहते हैं ना स्वच्छ द्रव्य से तेजो निरोधकत्व अभावे न जो स्वच्छ द्रव्य होता है उपनेत्र अथवा जो स्वच्छ जाह्नवी जल ये तेज निरोधक नहीं है तेज उसके अंदर में चला जाएगा अरे जो चक्षु इंद्रिय है ये क्या पदार्थ है तेज ही है तो चक्षु निरोधक अभाव तो है ना तद अंत चक्षु प्रवेश संभव उसका अंदर में चक्षु इंद्रिय चला जाएगा तो होने से ये सब का ग्रहण हो जाएगा और तद तो इंद्रिय अर्थ तो का सन्निकर्ष हो जाएगा तो अभी आप लक्षण प्रत्यक्ष का कहते हैं इंद्रिय अर्थ तो सन्निकर्ष ईश्वर का इंद्रिय है ईश्वर का इंद्रिय नहीं है शरीर नहीं है तो इंद्रिय नहीं है तभी ईश्वर का जो ज्ञान है उनको कहते हैं कि सब प्रत्यक्ष ही है ईश्वर का कोई अनुमान इत्यादि नहीं है तभी कहते हैं सिद्धांति कहते हैं नच नच ईश्वर प्रत्यक्ष अव्यापति रीति वाच्य जन्य प्रत्यक्ष से एवं लक्षित तत्व आप ये जो लक्षण हम कर दिए जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण किया जाए तो इसलिए ईश्वर जीव साधारण के लिए जो ऊपर में दिए है ना पोस्टक में मूल में ज्ञान करण कम ज्ञान वो जीव ईश्वर साधारण के लिए न्याय बोधनी में उसका विचार कर ओम शंकराचार्यं शंकर्यशवरण